भगवत गीता शांकर भाष्य अध्याय चौदह अतीत श्लोका संक्षेप उच्यते पहले कहे हुए श्लोकों के अर्थ का ही सार कहा जाता है कर्मणः कर्मण सुकसत्त्व निर्मल फलस्तोफल दुखम अज्ञानम तमस फल कर्मण सुकत सात्त्व से आहुह शिष्टा सात्विक फल फलम् अपि दुःखम् से कर्म कर्माधिककारा फलम तथा दुखम कारणानूप्या्याजस तामसस्य कर्मणः अधर्मस्य अधर्म से पूर्ववत्ष्ठपुरषो ने कर्म का सात्विक कर्म का फल सात्विक और निर्मल ही बतलाया है तथा राजस कर्म का फल दुख बतलाया है अर्थात कर्माधिकार से राजस कर्म का फल भी अपने कारण के अनुसार दुख रूप राजस ही होता है ऐसा कहा है और वैसे ही तामस रूप अधर्म का पाप कर्म का फल अज्ञान बतलाया है किमचा गुणेभ्यो भवति गुणों से क्या उत्पन्न होता है सो कहते हैं संजायते ज्ञानम् रजसो लोभ लोभव प्रमादोह तमसो लब्धात्मकात् संजायते समुत्प्य ज्ञानम् रजसो लोभ एव प्रमाह तमसो भवतः अज्ञानम् भवति उत्कर्ष को प्राप्त हुए सत्व गुण से ज्ञान उत्पन्न होता है और रजोगुण से लोभ होता है तथा तमोगुण से प्रमाद और मोह ये दोनों होते हैं और अज्ञान भी होता है किं चथा ऊर्धम गच्छन्ति सत्वस्था मध्ये ठषंधि राजघन्यगुण वृत्तिस्था अधो गछंति तामसा ऊर्धम गच्छन्ति देवलोकासु उत्प्यंते सत्वस्था सत्वगुण वृत्स्था मध्य ठंते मनुष्यु सत्व गुण में यानी सात्विक भाव में स्थित पुरुष उच्च स्थान को जाते हैं अर्थात देवलोक आदि उच्च लोकों में उत्पन्न होते हैं और राजस पुरुष बीच में रहते हैं अर्थात मनुष्योनियों में उत्पन्न होते हैं जघन्य गुण जघन्य असौ गुण चगुण तम तस् वृत्त निद्रा लदि तस्थिता जघन्यगुण वृत्सा मूढ़ा अधो गति पश्वादीसु उत्पादनतेमसा तथा गुण के आचरणों में स्थित हुए अर्था जो जघन्य निंदनीयगुण है तमोगुण के कार्य निद्रा और आलस्य आदि में स्थित हुए मूढ़, तामसी पुरुष नीचे गिरते हैं वे पशु पक्षी आदि योनियों में उत्पन्न होते हैं पुरुषस्य से प्रकृतिस्थ स्वरूपेण मिथ्याज्ञानन युक्त भोग्यसु गुणस सुख दुख मोहात्मक सुखी दुखी मूढ़ अहम इति एवं रूपो रूप ये संग तत्कार सद सद्यो निजन्मा प्राप्ति सदस्यो निजन्म प्राप्तिलक्षण से संसार से सूर्वाध्या तद सजस्त गुणा प्रकृतिसंभवाद्य गुणस्वणवृत्त स्वृत्ते चुनाव बंधक गुणवृत्तनब्ध से या गति मिथ्या ज्ञानम अज्ञानमूल बंधकार विस्तरेण उक्त अधुना सम्यक दर्शनाद् मोक्षो इति आह भगवान प्रकृति में स्थित होनारूप मिथ्या ज्ञान से युक्त पुरुष का सुख दुख मोहात्मक भोग रूप गुणों में मैं सुखी दुखी अथवा मूढ़ हूँ इस प्रकार का जो संग है वह संग ही इस पुरुष की अच्छी बुरी योनियों में जन्म प्राप्ति रूप संस्कार का कारण है यह बात जो पहले तेरहवें अध्याय में संक्षेप से कही थी उसी को यहाँ सत्वम रजस्तम इति गुणा प्रकृति संभव इस श्लोक से लेकर उपरयुक्त श्लोक तक गुणों का स्वरूप गुणों का कार्य अपने कार्य द्वारा गुणों का बंधकत्व तथा गुणों के कार्य द्वारा बंधे हुए मनुष्य पुरुष की जो गति होती है इन सब मिथ्या ज्ञान रूप अज्ञान मूलक बंधन के कारण को विस्तार पूर्वक बतला कर, अब यथार्थ ज्ञान से मोक्ष कैसे होता है सो बतलाना चाहिए इसलिए भगवान बोले नान्यम गुणेभ्य कर्ता दृष्टा पश्यती गुणेभ्य परम विहि मद्भाव सोधिगछति नान्यम कार्य कारण विषया कार न्यम कार्यकारण विषयापरण्यो गुणेभ्य कर्ता दृष्टि विद्वा सन् ननुपश्य गुणा एव सर्वस्था सर्वण कर्ताव्य गुणेभ्य परम गुणव्यापाराक्षीभूत वेत्ती मद्भाव मम भाव स दृष्टा अधिगच्छति जिस समय दृष्टा पुरुष ज्ञानी होकर कार्य करण और विषयों के आकार में परिणित हुए गुणों से अतिरिक्त अन्य किसी को भी करता नहीं देखता है अर्थात यही देखता है कि समस्त अवस्थाओं में स्थित हुए गुण ही समस्त कर्मों के करता है तथा गुणों के व्यापार के साक्षी रूप आत्मा को गुणों से पर जानता है पर तब वह दृष्ट मेरे भाव को प्राप्त होता है कथम अतिगछ्छतिच्यते कैसे प्राप्त होता है सो कहते हैं गुणानेताथ्य तीन देश देह समवान्न जन्म मृत्यु जरा दुख गुणान गुणाएता यथोक्तान अतिथ्य जीवन एव अतिक्रम्य भूतान त्रिन देही देह बीजभूतान जन्म मृत्यु जरा दुख जन्म च मृत्यु चरा च दुखा चीवन एव विमुक्त संविद्वान्न अमृतमश्नुते मद्भाविगति के बीजभूत इन तीनों गुणों का उल्लंघन कर अर्थात जीवितावस्था में ही इनका अतिक्रम करके यह देहधारी विद्वान जीता हुआ ही जन्म मृत्यु बुढ़ापे और दुखों से मुक्त होकर अमृत का अनुभव करता है अभिप्राय यह कि इस प्रकार वह मेरे भाव को प्राप्त हो जाता है जीवन एवं गुणान अतीत्य अमृतम अशनुते अश्नबीज प्रतिलभ्य शरीरधारी जीव जीता हुआ ही गुणों को अतिक्रम करके अमृत का अनुभव करता है इस प्रश्न बीज को पाकर अर्जुन उवाच अर्जुन बोले तान अतितो भवति प्रभो कि कथम त्यता कैलिंग चिन्ह तीन एता व्याख्यातान गुणान अतीतः अतिक्रतो भवति प्रभो इति कि किमाचारह कथम कि कन च प्रकारेण गुणा गुणान अतिवर्तते हे प्रभो इन पूर्ववर्णित तीनों गुणों से अतीत पार हुआ पुरुष किन किन लक्षणों से युक्त होता है और वह कैसे आचरण वाला होता है अर्थात उसके आचरण कैसे होते हैं तथा किस प्रकार से किस उपाय से मनुष्य इन तीनों गुणों से अतीत हो सकता है गुणातीतस्य गुणातीत से लक्षण गुणातीतत्वोप अर्जुन पृष्ठ अस्लोके प्रश्नदयाथम प्रतिवचन श्री भगवान तावत् य युक्तो गुणातीतो युक्त इति तत्सृणु उस उपर्युक्त श्लोक में अर्जुन ने गुणातीत के लक्षण और गुणातीत होने का उपाय पूछा है उन दोनों प्रश्नों का उत्तर देने के लिए श्री भगवान बोले कि पहले गुणातीत पुरुष किन किन लक्षणों से युक्त होता है उसे सुन प्रकाशम च प्रवृत्ति च मोहमेव पांडव न देश संप्रवृत्ता नवृत्ता कांक्षती प्रकाशम चं प्रवृत्ति रजहकार्यम मोहमेच तमह कार्यम इति एतानि न द्वेष्टि संप्रवृत्ता सम्यक विषय भाव उद्भूता सत्वगुण का कार्य प्रकाश रजोगुण का कार्य प्रवृत्ति और तमोगुण का कार्य मोह ये जब प्राप्त होते हैं अर्थात भली प्रकार विषय भाव से उपलब्ध होते हैं तब वह इनसे द्वेष नहीं किया करता ममता प्रत्यो जाता अहम् तथा राजसी प्रवृत्ति मम उत्पन्ना दुखात्मिका दुखात्मका अहम् रजसा प्रवर्ति प्रचलता स्वरूपात कष्ट मम वर्तते अयम् य्रंसा तथा सात्विको प्रकाशात्मा माम विवेकि आपदयन सुखे संजयन बधनाती इति देश सम्य दर्शित्वे न तद एवं गुणाती तो न देशि संप्रवृत्ता अभिप्राय यह कि मुझ में तामस भाव उत्पन्न हो गया उससे मैं मोहित हो गया और दुख रूप राजसी प्रवृत्ति मुझ में उत्पन्न हुई उस राज भावना से मुझे प्रवृत्त कर दिया इसने मुझे स्वरूप से विचलित कर दिया यह जो अपने स्वरूप स्थिति से विचलित होना है वह मेरे लिए बड़ा भारी दुख है तथा प्रकाश में सात्विक गुण मुझे विवेकित्व प्रदान करके और सुख में नियुक्त करके बांधता है इस प्रकार साधारण मनुष्य यथार्थदर्शी होने के कारण उन गुणों से द्वेष किया करते हैं परंतु गुणातीत पुरुष उनकी प्राप्ति होने पर उनसे द्वेष नहीं करता यथाच सात्विकादि पुरुषः सात्विकादि कार्या आत्मा प्रति प्रकाश्य निवृत्ता कांक्षाती न तथा गुणाती तो निवृत्ता कांक्षती तथा जैसे सात्विक राजस और तामस पुरुष जब सात्विक आदि भाव अपना स्वरूप प्रत्यक्ष कराकर निवृत्त हो जाते हैं तब पुनः उनको चाहते हैं वैसे गुणातीत उन निवृत्त हुए गुणों के कार्यों को नहीं चाहता यह अभिप्राय है एक तरप्रत्यक्षम लिंगम किमतर् स्वात्म प्रत्यक्षवाद आत्मविषय एवं एकतद लक्षणम न ही स्वात्म विषय द्वेशम आकांक्षा व पर पश्यती परंतु ये सब लक्षण दूसरों को प्रत्यक्ष होने वाले नहीं हैं तो कैसे हैं अपने आप को ही प्रत्यक्ष होने के कारण यह स्वसंवेद्य ही है क्योंकि अपने आप में होने वाले द्वेष या आकांक्षा को दूसरा नहीं देख सकता